मणिमाला श्री परमात्में नम कृष्णो रक्षतिनो रक्षति नो जगत्र गुर कृष्णे नामर सत्रवो विनेहता कृष्णाय तस्मै नम कृष्णा देव कृष्णादेव समुत्थित कृष्णे तिष्ठति स्नेखिल हे कृष्ण संरक्ष प्रश्नोत्तर की परंपरा सृष्टि के प्रारंभ से चली आ रही है सृष्टि के आदिकाल में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उनके भीतर भी सर्वप्रथम यह प्रश्न प्रस्फुटित हुआ कऐस योषावृष्ट एतत्कुतोज मनन्यादस श्रीमद् भागवत। इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूँ यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहाँ से उत्पन्न हो गया मैं कौन हूँ और यह क्या है इसे सृष्टि का आदि प्रश्न कहें तो अत्युक्ति न होगी प्रबुद्ध जिज्ञासियों के प्रश्नों को उत्तर में अब तक न जाने कितने ग्रंथों की रचना हो चुकी है जगन्माता पार्वती के प्रश्न और आशुतोष भगवान शंकर के उत्तर के फलस्वरूप जगत में विविध लौकिक एवं अलौकिक विद्याओं का प्राकट्य हुआ है विविध शास्त्रों की रचना हुई है ऋषियों के प्रश्न और सूर्य जी के उत्तर से 18 पुराण बन गए केनो उपनिषद और प्रश्नोपनिषद इन दो उपनिषदों की रचना प्रश्नों को लेकर ही हुई है श्रीमद आद्य शंकराचार्य जी के द्वारा रचित प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध ही है सामान्यतः बाल्यावस्था से ही बालक के जिज्ञासु हृदय में प्रश्न प्रस्फुटित होने लगते हैं परंतु जब मनुष्य पारमार्थिक पथ पर अपने पग रखता है तब उसके भीतर प्रश्नों का एक विशेष सिलसिला शुरू हो जाता है और वह ढूंढने लगता है ऐसे संत या गुरु को जो उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसका सही मार्गदर्शन कर सके भगवान ने गीता में कहा भी है सेवया तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न से उपदेक्ष को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ उनको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से उनकी सेवा करने से और सरलता सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे ज्ञानिन तत्वदर्शिन कहने का तात्पर्य है कि साधक के प्रश्नों का समुचित उत्तर वही महापुरुष दे सकता है जिसे शास्त्रों का ज्ञान भी हो और तत्व का अनुभव भी हो कारण कि केवल शास्त्र ज्ञान हो तत्व का अनुभव न हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे साधक को बोध हो जाए अगर तत्व का अनुभव हो पर शास्त्र ज्ञान न हो तो वह साधक की विविध शंकाओं का सप्रमाण समाधान नहीं कर पाएगा परंतु ऐसा महापुरुष बहुत दुर्लभ होता है इसीलिए अखिल सौंदर्य माधुर्य रसामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को यह कह कर पितामह के पास ले गए कि ज्ञान का सूर्य अस्ताचल को जा रहा है अर्थात पितामह अपना शरीर छोड़कर जाने की तैयारी में है इसलिए तुम्हें कोई बात पूछती हो तो शीघ्र पूछ लो तस्तमित्वीष्म न, न, कौरवाणाम धुरंधरे ज्ञास्तम गति तस्मा चोरयाम्य हम महाभारत शांति पर्व। साधन मार्ग में प्रश्नोत्तर का बहुत महत्व है बिना प्रश्न किए कोई बात साधक को मिलती है तो उस पर उसका विशेष ध्यान नहीं जाता पर जब साधक स्वयं प्रश्न करता है तब उसके उत्तर रूप में जो बात मिलती है वह साधक के हृदय में बैठ जाती है कठिन से कठिन आध्यात्मिक विषय भी प्रश्नोत्तर के द्वारा सरल हो जाता है कोई सच्चा जिज्ञासु हो तो उसके द्वारा प्रश्न करने पर संतों के हृदय में नए नए विलक्षण भाव प्रकट होने लगते हैं वे भाव केवल प्रश्नकर्ता के लिए ही नहीं प्रत्युत संसार मात्र के लिए हितकारक होते हैं जब तक साधक की दृष्टि में अन्य जगत की सत्ता रहती है तब तक उसके भीतर प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है कारण कि अन्य सत्ता मानकर ही प्रश्नोत्तर अथवा सं समाधान होता है चौद्यम वा परिहारों व क्रियताम द्वैत भाषया जब उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवाय कुछ नहीं रहता तब उसके संपूर्ण प्रश्न शांत हो जाते हैं भिध्यते हृदय ग्रंथि छिद्यंते सर्व संशया ते चास्कर्माणी तस्मिन दृष्टे परावरी मुंडक उस परमात्म तत्व की ओर दृष्टि जाते ही हृदय की ग्रन्थियाँ टूट जाती हैं सब संशय मिट जाते हैं और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं वास्तविक तत्व वर्णनातीत है, वर्णना है। वहाँ मन बुद्धि वाणी की पहुँच नहीं है यतो वाचो निवर्तनते अप्राप्य मनसा तैरीय मन समेत जि जानन न बानी मानस इसलिए सब का सब वर्णन प्रश्नोत्तर आदि प्रकृति में ही होता है और शाखा चंद्र न्याय से परमात्म तत्व का संकेत मात्र होता है वर्णन से बोध नहीं होता प्रत्युत पढ़ाई होती है जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है जो वर्णन में ही उलझ जाते हैं उन मनुष्यों को तत्व नहीं मिलता ऐसे मनुष्यवाचक ज्ञानी होते हैं परंतु जो सच्चे जिज्ञासु वर्णन में न उलझकर उसके लक्ष्य तत्व की ओर दृष्टि रखते हैं उन्हें वर्णनाती तत्व मिल जाता है प्रत्येक साधक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की विशेष भूख रहती है साधन करें पर कोई प्रश्न उत्पन्न न हो यह असंभव है इसलिए जब साधक को कोई अच्छा संतोषजनक उत्तर देने वाला मिल जाता है तब वह बहुत उत्साहित हो जाता है श्रीमद भागवत में आया है जब उद्धव जी ने देखा कि छरा छराती भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रश्नों का उत्तर भले बड़े विलक्षण ढंग से देते हैं तब उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और एक साथ ही पैंतीस प्रश्न कर डाले श्रीमद् भागवत इसी तरह की बात हमारे परम श्रद्धास्पद पर श्री स्वामी जी महाराज के विषय में भी देखने को आती है आप अपने प्रवचनों में विभिन्ध प्रश्नों के उत्तर इन्हीं इतनी विलक्षण रीति से देते हैं कि श्रोतागण गण उत्साहित होकर प्रश्नों की छड़ी लगा देते हैं प्रवचन का समय समाप्त हो जाता है पर श्रोताओं की ओर से प्रश्नों का आना समाप्त नहीं होता इसमें कारण यह है कि आप प्रश्नों का उत्तर सिद्धांत की दृष्टि से न देकर प्रश्नकर्ता के भावों की दृष्टि से देते हैं इसलिए आपकी बात पठित अपठित प्रत्येक प्रश्नकर्ता को सहज ही से हो जाती है आप प्रत्येक प्रश्नकर्ता को चाहे वह किसी भी विषय में कैसे कैसा भी प्रश्न क्यों न करें अपने उत्तर से संतुष्ट कर देते हैं आपने लगभग 19 वर्ष की अवस्था से ही भगवत भावों का प्रचार करना तथा तो साधुओं की शंकाओं का समाधान करना आरंभ कर दिया था और अब छियानवे वर्ष की अवस्था पार करने पर भी उसी उत्साह से जगह जगह जाकर अपने प्रवचनों में साधकों के विविध प्रश्नों का उत्तर देकर उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं